श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्रह पंद्रह जुलाई अठारह सौ पचासी श्री राम कृष्ण का ईश्वर दर्शन श्री रामकृष्ण भक्तों से उसी कमरे में बातचीत कर रहे हैं महेंद्र मुखर्जी बलराम तुलसी हरिपद गिरीश आदि भक्तगण बैठे हुए हैं गिरीश श्री राम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सात आठ महीने से आते जाते हैं मास्टर गंगा स्नान करके आ गए श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके उनके पास बैठे श्री राम कृष्ण अपने अपूर्व दर्शन की बातें सुना रहे हैं काली मंदिर में एक दिन नागा और हलधारी आध्यात्म रामायण पढ़ रहे थे मैंने एकाएक एक, एक, एक नदी देखी उसके पास ही वन था हरे रंग के पेड़ पौधे और जांघिया पहने हुए राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे एक दिन मैंने कोठी के सामने अर्जुन का रथ देखा था सारथी के वेश में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे वह अब भी मुझे याद है एक दिन और देश में कमारपुकुर में कीर्तन हो रहा था सामने मैंने गौरांग की मूर्ति देखी एक नंगा आदमी मेरे साथ घूमता था उससे मैं खूब मजाक करता था वह नंगी मूर्ति मेरे ही भीतर से निकलती थी परमहंस मूर्ति बालकवत ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन हो चुके हैं कुछ कहा नहीं जा सकता उस समय मुझे पेट की सख्त बीमारी थी और वह उन सब दर्शनों के समय और भी अधिक बढ़ जाती थी इसलिए जब मुझे वे दर्शन होते थे तब मैं उन पर थू थू करने लगता था परंतु वे तो मेरे पीछे भूत के समान लग जाते थे इन रूपों के भावावेश में मैं मस्त रहा करता था और रात दिन न जाने कहाँ बीत जाते थे दूसरे दिन फिर दस्त आने लगते थे हास्य, गिरीश सहास्य आप ही जन्मपत्री देख रहा हूँ श्री राम कृष्ण सहास्य द्वितीय के चंद्र में जन्म है और रवि चंद्र और बुध को छोड़ और कोई बड़ी बात नहीं है गिरीश कुंभ राशि है कर्क और विष्ण में राम और कृष्ण का जन्म है सिंह में चैतन्य देव का श्री राम कृष्ण मुझ में दो वासनाएँ थीं पहली यह कि मैं भक्तों का राजा होंगे दूसरी तपस्या के मारे सूख जाने वाला साधु न होगा गिरीश आपको साधना क्यों करनी पड़ी श्री राम कृष्ण साहस भगवती ने शिव के लिए बड़ी कठोर साधना की थी पंचाग्नि तापना जाड़े में पानी के भीतर गले तक डूब कर रहना सूर्य की ओर एक दृष्टि से ताकते रहना स्वयं श्री कृष्ण ने राधा यंत्र लेकर बहुत सी साधनाएं की थी यंत्र ब्रह्मयोनी है उसी की पूजा और ध्यान इस ब्रह्मयोनि से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है बड़ी गुप्त बात है बेल के नीचे मैं उसे चमकते हुए देखा करता था वहां तंत्र की बहुत सी साधनाएं मैंने की थी मुर्दे की खोपड़ी लेकर ब्राह्मणी श्री राम कृष्ण की तांत्रिक आराधना की आचार्य सब सामग्री इकट्ठा कर देती थी एक अवस्था और होती थी जिस दिन मैं अहंकार करता था उसके दूसरे ही दिन बीमार पड़ता था सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं तुलसी ये मास्टर नहीं हंसते श्री रामकृष्ण, भीतर हँसी है फलगु नदी के ऊपर बालू रहती है और खोदने पर भीतर पानी मिलता है मास्टर से तुम जीभ नहीं छीलते रोज जीभ छीला करो बलराम अच्छा इनके मास्टर के द्वारा पूर्ण आपकी बहुत सी बातें सुन चुके हैं श्री राम पहले की बातें ये जानते हैं मुझे याद नहीं बलराम पूर्ण स्वभाव सिद्ध है और ये मास्टर श्री राम ये साधन मात्र हैं नौ बज चुके हैं श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं इसी का प्रबंध हो रहा है बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट में नाव ठीक की गई है श्री राम कृष्ण को भक्तगण भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे श्री राम कृष्ण दो एक भक्तों को लेकर नाव पर बैठे गोपाल की माँ भी उसी नाव पर बैठी दक्षिणेश्वर में कुछ देर विश्राम करके पिछले पहर चलकर तामार हाटी जाएंगे। श्री राम कृष्ण की कैंप खाट भी नाव पर चढ़ा दी गई इस पर श्री ताखा होया करते थे अगले शनिवार को श्री राम फिर बलराम के यहाँ आएँगे